प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा बृहदारण्य उपनिषद में पांडित्य बाल और मौन के विषय में चर्चा आती है टीकाकार लोग इसका अर्थ श्रवण मनन और निजी ध्यास करते हैं परंतु भाष्य का ऐसा तात्पर्य नहीं दिखता आपने अपने चिंतन से इस विषय में जो निश्चय किया है उसे बताने की कृपा करें समाधान वहाँ कहा गया है ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत लोग उपनिषद पढ़ते हैं उनका अर्थ भी समझाते हैं परंतु यदि सदसद सद विवेकनी बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तो वह पांडित्य कच्चा है पंडा शब्द का अर्थ है सद असद विवेकनी बुद्धि जब आप ठीक समझ लेंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या तभी आपका मन असत्य से हटेगा इसके बाद ही आप में वैराग्य आएगा इसलिए भाष्यकार ने कहा ऐसा व्युत्थानावसानमेव ही तत्पाण्डित्यम ऐसा मत मतिरस्कृत्य न ही आत्म विषय से पांडित्य उद्भव इसलिए जिसमें ऐसाओं का पूर्ण त्याग हो गया वही पंडित है यह ऐसना परित्याग वही व्यक्ति कर पाएगा जिसका जीवन धर्म पर खड़ा हो जिसके हर प्रवृत्ति शास्त्र दृष्टि से होती हो राग द्वेष से नहीं सभी ऐसे पंडित में अपरोक्ष ज्ञान नहीं है परंतु उसने शास्त्र से आत्मा के विषय में ज्ञान लिया है शास्त्र से ही समझा नास्त्य कृतह कृतिना कर्मों का फल जो भी होगा वह अनित्य ही होगा एक आत्मा ही नित्य वस्तु है ऐसा पक्का ज्ञान उसे शास्त्र श्रवण से ही हुआ है इस आत्मज्ञान के बल पर ही उसमें ऐश्ना तिरस्कार की शक्ति आती है अथवा पांडित्य का पूर्ण वैराग्य से संबंध है इसके बाद ही व्यक्ति संन्यास का अधिकारी बनता है इस प्रकार का पांडित्य संपादन करने के बाद व्यक्ति का वास्तविक श्रवण मनन शुरू होता है वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से श्रवण करता है उस श्रवण से वेदांत प्रमाण के विषय में जितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म संचय हो सकता है निवृत्त हो जाएगा क्योंकि उपद्रष्टा में अनुभूति है और शिष्य श्रद्धा एवं वैराग्य से संपन्न है जिससे उसका ज्ञान बल परिपुष्ट होगा आगे मनन करने से उसके प्रमेय विषय सूक्ष्म से सूक्ष्म संशय निवृत्त होकर प्रमेय की झलक उसे मिल जाएगी इसी को कहा ज्ञान बल भावेन बाल्येन चिष्ठा अर्थात संपूर्ण संसार का बल छूट साधक के पास केवल ज्ञान का बल रह जाता है इस ज्ञान के बल पर ही उसमें जगत का तिरस्कार करने की शक्ति आती है साधन और फल का आश्रय ही अज्ञानियों का बल है वे यही सोचते हैं कि हम यह साधन करेंगे तो उससे अमुक फल प्राप्त हो जाएगा परंतु इस बल को छोड़कर विद्वान पंडित असाधन फल स्वरूपात्मा विज्ञान में व जो साधन एवं फल रूप नहीं है ऐसे आत्मविज्ञान रूपी बल का ही आश्रय लेता है यही बाल्य भाव है ऐसा भाव आने पर उसकी अहमता हमेशा दबकर काम करेगी उसके जीवन में ज्ञान ही प्रधान होगा जिससे राग द्वेष नहीं आएंगे जैसे बालक सहज सरल होता है वैसे ही वह सरल हो जाता है इससे साधक का ज्ञान परिपुष्ट और संशय रहित होगा तथा वह अनात्म विषयक दृष्टि का तिरस्कार करता रहेगा मेरी दृष्टि से बाल्य भाव का संबंध श्रवण मनन दोनों से है क्योंकि श्रवण मनन से ज्ञान पुष्ट होने पर जगत के संस्कारों का तिरस्कार करने की शक्ति आएगी अब साधक निधिध्यासन में लगेगा निधिध्यासन ध्यान से शुरू होकर समाधि पर्यंत जाता है इसमें पहले प्रयासपूर्वक विचार होता है परंतु बाद में नहीं साधक ने श्रवण मनन के द्वारा आत्मविषयक निसंदिग्ध ज्ञान का निर्धारण किया है और उसी ज्ञान के बल पर वह जगत की भावना तथा अनात्म चिंतन का तिरस्कार करता है यह तिरस्कार करते करते साधक उस ज्ञान में आरूढ़ हो जाएगा उसे तत्व का अनुभव हो जाएगा आरूढ़ होने पर उसका प्रयत्न समाप्त हो गया यही मौन है यही निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था है यही कृत कृत्यता है इसलिए मौन और निधिध्यासन एक ही हुए यह एक सूक्ष्म बात है कि पांडित्य के बल से जो वासनाओं का त्याग होता है वह निर्मूल तो तभी होगा जब अपरोक्ष आत्मज्ञान होगा इसलिए युगपथ अभ्यास करना पड़ता है इस मंत्र में जब पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा कहा तब आगे कहना चाहिए था बाल्यम निर्विद्य मुनिर्भवती परंतु श्रुति कहती है बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ मोनि सभी पर्यायों में दो को साथ कहा है आगे भी कहा अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण उपनिषद अमौन अर्थात पांडित्य और बाल्य इन दोनों के सहित मौन यह ब्राह्मण का लक्षण बता दिया यहाँ तीनों को साथ कहने में एक रहस्य है श्रुति बता रही है कि ज्ञानी के जीवन में ऐषना परित्याग पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है ऐसा नहीं है कि ज्ञान होने के बाद वह ऐशना से प्रवित्त हो जाएगा साथ ही नात्म प्रत्यय तिरस्कार भी उसमें लक्षित है ज्ञान के बाद भी यदि पूर्व संस्कारों से अनात्म वृत्ति आती है तो वह उसका तिरस्कार कर देता है साथ ही अद्वैत भाव में स्थिति भी उसमें लक्षित है यह तीनों जिसमें एक साथ रहे वही ब्राह्मण है ही कृत्य है